आगे अच्छा इदम उपलक्षण पृथ्वी तो जाति सिद्धि के लिए और एक कहा था कार्य कारण भाव कहा था वहा कार्य कौन होता है रूपनाश तब किस संबंध से क्या रूपनाश है वो किस प्रकार के रूपनाश वो किस प्रकार के रूपनाश और किस संबंध से रहेगा दो अलग चीज है अभी हम पूछते क्या चीज न न वो संबंध नहीं पूछ रहे हैं वो जो रूप होगा ये रूप किस प्रकार के उसका विशेषण दिया गया आश्रय आश्रय नाश अजन्य रूपनाश ये रूपनाश का विशेषण दिया अब ये जो रूपनाश उसको हम किस संबंध से कहा रखेंगे रूपनाशको किस संबंध से कहा रखेंगे रूपनाशको ये कार्य है कारण को नहीं प्रतियोगिता संबंध न कहा रखेंगे रूप में क्योंकि रूपनाशक प्रतियोगी रूप हुआ तो प्रतियोगिता संबंध न रूपनाशको कहा रखेंगे रूप में अभी कारण कौन है ये हो गया कार्य रूपनाश हो गया कार्य प्रतियोगिता संबंध ने रूप में रख दिए कारण कौन है ये के प्रति कारण कौन है विलक्षण तेजस्वयोग ये कारण हुआ इसको कहा रखेंगे रूप में दो संबंध है प्रथम संबंध क्या है स्वसमवायी पृथ्वी समवे और दूसरा संबंध रूपत्व ये दो संबंध से हम ये रखेंगे किसको रखेंगे विलक्षण तेजस्वियों को कहा रखेंगे रूपों में रखेंगे ये हो गया कारणों को रूपों में रख दिए और कार्य कौन था रूप नाश कार्य इसका रूप नाश हो जाएगा ये इसको लेंगे एक विशेषण दिया है ना सर्वर सर्वरूप नहीं होगा आश्रय नाश अजन्य रूप नाश और, और किस संबंध से रखेंगे प्रतियोगिता संबंध है न ठीक है ये हुआ इसका पदक्रित हम लोग देख ले थे अभी जो कारणता अवच्छेद का संबंध दो हुआ कभी यहाँ पूर्व पक्ष कहेगा आगे पाठ में स्व समवायी पृथ्वी समवेतत्व तो विशिष्ट रूपत्व तो। स्व स्ववाय पृथ्वी समवे ये प्रथम संबंध था कारणतावच्छेदक और दूसरा संबंध था स्वृत्ति रूपत्व तो यहाँ कह देते हैं तद विशिष्ट रूपत्व ये जो स्व समवायी पृथ्वी समवे ये जाकर के कहा रह जाएगा रूप में तद विशिष्ट रूपत्व अर्थात अभी रूप में स्व समवायी समवे रहा और रूप में रूपत्व भी रहेगा तो एक ही जगह में रहने से ये विशेषण विशेष भाव होकर के कहते हैं स्व समवायी पृथ्वी समवेतत्व विशिष्ट रूपत्व दोनों ही रूप में रह जाएंगे तो अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि इसी प्रकार की हम एक विशिष्ट संबंध ले लेने से एक ही संबंध हो जाएगा आप दो संबंध क्यों कह रहे हैं ये पूर्व पक्ष का शंका है स्व पृथ्वी समवैतत्व विशिष्ट रूपत्व ये दोनों का आश्रय कौन होगा रूप तो रूप में दोनों रहेगे विशेषण विशेष भाव होने से विशिष्ट हो जाएगा तो स्व समवायी पृथ्वी समवे तत्व विशिष्ट रूपत्व सम्बंधत्व अगर हम अभी इसको संबंध मान लेंगे पहले किस किस को मानते थे समवेतत्व स्वृत्ति रूपत्व इसके जगह पर मान लेंगे इसको एक विशिष्ट कर लेंगे संबंधत्व अगर यह कहेंगे तो पूर्व पक्ष कहेगा इसको अगर कहेंगे तो रूपत्व विशिष्ट स्व समवायी समवेतत्व आदाय अभी आप विशेष्य कह दिए रूपत्व विशेषण कह दिए स्व समवायी पृथ्वी समवेतत्व तो कोई कहेगा कि रूपत्व विशिष्ट स्व समवाय समवे ते भी कह सकते हैं विशेषण विशेष्य का आप विपरीत कर दे सकते हैं तो विनिगमना विरहण अभी अवच्छेद का संबंध रूपत्व को विशेष भी बना सकते हैं रूपत्व को विशेषण भी बना सकते हैं तो दो संबंध आ जाएगा होने से कहते हैं कि विनिगमना विरे दया पथिर अभी ये जो नाशकता का अवच्छेद का ये दो हो जाएगा तो होने से नाशकता अवच्छेद का संबंध ये दया पथिर इति त्याग अर्थात तो इस रास्ता से भी दो हो जाएगा तो यह भी हो सकता है अथवा यह भी हो सकता है आपको दो विकल्प प्राप्त हो गया तो इसलिए तथ्याग तो अर्थात विशिष्ट को अवच्छेद का संबंध नहीं लिया क्या लाभ है आप तो वही कहते हैं वरुँ अभी आपको दो आता है और ये भी दोनों भी दोनों मिलकर के शरीरकृत गौरव हो जाएंगे वो तो दो था छोटा छोटा था कहें अभी तो ये दो और बड़ा बड़ा हो जाएंगे इसलिए नाश्य नाशक भाव दयापति नाश्य नाशक अर्थात नाश्य तो समान रहा नाशक द्व हो जाएंगे नाशक अर्थात नाशकता अवच्छेदक को लेकर नाशक भिन्न ना हो जाएगा दयापति तत्त त्याग तत्त्याग अर्थात जो विशिष्ट रूप अर्थात अवच्छेदकता संबंध को विशिष्ट बनाना ये नहीं लेंगे इसमें गौरव दोष हो जाएगा एत तीन पंक्ति के आगे दिया प्रत्युक्तम ये वाक्य का अंतिम में है प्रत्युक्तम तो ये न प्रत्युतम क्या प्रत्युक्तम करते हैं तो कोई कहते हैं कि अभी सिद्धांति क्या कहा गंध रूपक कार्य के प्रति पृथ्वी तो कारणता अवच्छेद होगा ये सिद्ध किया था अभी कुछ लोग कहते हैं गंध रूपक कार्य के प्रति पृथ्वी रूपक कारण ऐसा निश्चय नहीं हो पाएगा पृथ्वी तो कारण तो आवश्यक ऐसा निश्चय नहीं हो पाएगा क्यों उसके लिए जो अर्थात पूर्व पक्ष कह रहे हैं पाकज गंधे तेजह संयोग से पाकज गंध जहाँ उसके लिए कारण हो गया तेज संयोग और अपाक च सूरभ्यादि गंधादो अवयव गत सूरभ्यादेर नियामक जहाँ अपाक ज ग्ध है वहाँ अवयव गंध से अवयवी गंध आ जाएगा तो होने से गंधत्वेनो पृथ्वीत्वेनो कार्य कारण भावे माना भावत दोनों स्थान पर गंधत तो हो गया कार्य किंतु कारणत्व न अभी पृथ्वीत्व तो आने का कोई जरूरत नहीं है और पाक विलक्षण तेज संयोगत कार्यकारण भाव हो गया जहां पाक जगंध आया और जहाँ अपाक जगंध अवयव ग अवयवी गंध आ गया तो होने से पृथ्वी गंधत्व पृथ्वीत्ण भावे माना भाव अर्थात तो गंधत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित पृथ्वीत्वावच्छिन्न कारणता ऐसा नहीं कह पाएंगे क्योंकि कारण तो अन्य अन्य हो गए पृथ्वीत्व न जाती इसलिए वो लोग कहते हैं पृथ्वी तो जाती ही नहीं होगी क्यों उसका सिद्धि नहीं हो पाई तो कहते हैं एते न प्रत्युक्तम तो अभी सिद्धांति कहता है कि हम जो अभी दिए कि ये प्रतियोगिता संबंध है न प्रतियोगिता संबंध है न आश्रय नाश रूप नाशम प्रति सो समवायी आगे क्या है पृथ्वी तो ये घटकत्व है ये पृथ्वी आया तो इसलिए इसी से पृथ्वी तो जाति कारणतः अवच्छेद का संबंध घटकत्व नहीं सिद्ध होगा इसलिए आप जो कह रहे हैं देखिए भाई अव्याप्य वृत्ति होने से यह सब नहीं चलेगा तो फिर आपको अधिक परिश्रम अर्थात मिलेगा एक दिन ऐसा होगा तो अगला दिन बढ़ जाएगा भार तो फिर कब तक तो भार बढ़ेगा जब तो पूरा दब न जाएगा ऐसा ये सब ठीक नहीं है माना भावत आज आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे चलिए <laughs> माना भावत कहने से कहते हैं अर्थात प्रत्युतम क्योंकि पृथ्वीत्व जाति अभी कारणता अवच्छेद घटकत्वे न ये सिद्ध हो जाएगा ठीक है यहाँ तक ये विचार हुआ अभी कहते हैं न, नु गंधवत्व से पृथ्वी लक्षणत्व पाषाणाद गंधशून्य अव्याप्ति तो जो गंधवत गंधवती होगी वही पृथ्वी अर्थात तो जहाँ गंधर नहीं रहेगा वो पृथ्वी नहीं होगा तो पाषाण में गंधर नहीं है तो इसलिए पाषाण रूप का अगर उसको पृथ्वी कहेंगे गंधवत्व लक्षण वहाँ जाना चाहिए नहीं जा रहा है कहते हैं पाषाण आदो गंध श, गंध शून्य तो वहाँ तो अव्याप्ति लक्षण लक्षण था गंधवत्व में नहीं तो लक्षण अव्याप्ति इति आशंका निराकरोति ये आशंका को निराकरण करते हैं मूल में मुक्तावली में न गंधा भावात गंधाभावात्त अभ्याप्तम इति वाच्यम गंधा भावात गंधवत्व जो लक्षण है पृथ्वी का तो ये गया नहीं अर्थात अव्याप्ति हो गया लक्षण अभ्याप्त हो गया इति सिांतिक पूर्व सिद्धांतिक न च वाच्य टीका में तत्रापि अच्छा मूल में तत्रापि गत्वात्थ सिंत कहते हैं कि तथा तत्रापि सत्वात् त तत्रा अर्थात पाषाणाद दिनकरी में कहा तत्रापि तत्रापि अर्थात पाषाणाद गंध सत्वात गंध है तो ये कैसे निर्णय हो गया गंध है तो टीका में कहते हैं पृथ्वीत्वेन इति शेष गंधसत्वाद गंधानुमात अर्थात पाषाण में भी गंध का अनुमान हो जाएगा तो अभी देखिये गंध से पृथ्वी का निश्चय करते थे क्योंकि गंध का लक्षण गंध लक्षण था उसे पृथ्वी निश्चय होता था अभी कहते हैं पाषाण में गंध है क्यों तो गंध अनुमानत गंध सत्वात अर्थात तो गंध अनुमानत किससे अनुमान करेंगे उसका पूर्व वाक्य है पृथ्वीत्वेन तो अभी पाषाण में आप पृथ्वीत्व दिखा करके गंध है ऐसा निर्णय करेंगे अर्थात लक्ष्यता अवच्छेद का निश्चय होने से लक्षण रहेगा तो जहां लक्षण रहेगा वो लक्ष्यता अवच्छेद द्वारा अवच्छिन्न होना चाहिए अथवा जहाँ लक्ष्यता अवच्छेदक रहेगा वो वहां लक्षण भी रहना पड़ेगा क्योंकि लक्ष्यता अवच्छेदक और लक्षण ये समय होना चाहिए नहीं तो न्यून अनतिरिक्त हो जाएगा तो लक्षण नहीं होगा अभी कहते हैं पृथ्वी तो ये लक्ष्यता अवच्छेद अभी इसको हेतु बना करके लक्षण गंध इसका अनुमान कर लेंगे अच्छा मुक्तावली में तथापि गंध सत्वात तथापि पाषाणी गंधसत्वात पाषाण में गंध का निश्चय कैसे कर लेंगे किस प्रमाण से अनुमान प्रमाण से हेतु क्या करेंगे पृथ्वीत्व को हेतु बनाएंगे दिनकरी में नु पाषाणादो गंध सत्व अनुपलम्भ हो न पाषाण में अगर गंध है तो फिर अनुपलम्भ नहीं होना चाहिए अर्थात उपलब्धि हो जानी चाहिए कहते हैं न इसलिए मुक्तावली में कहते हैं अनुपलब्धिस्तु अनुत्कट तत्व अभी उपपद्यतें वहाँ गंध है किंतु उत्कट नहीं है उत्कट नहीं है अर्थात दिनकरी में कहते हैं अनुत्कट तुन अनुद्भूतत्व जैसे कहते हैं चक्षुर्रिय उसमें रूप है फिर क्यों प्रत्यक्ष नहीं होता है उद्भूत नहीं है इसी प्रकार की पाषाण में गंध है किन्तु अनुद्भूत हो गया तो मुक्तावली में अनुत्कट अनुत्कटत्व अपनी उपपद्य थे तो उसमें अनुत्कट गंध है ये क्यों कहते हैं कहते हैं कथम अन्यथा तथा भस्मनीय गंध उपलभ्य ये जो पाषाण जहाँ से स्टोन क्रशर होता है ना चिप्स बनाया जाता है वो पास में जाएंगे तो कितना गंध होता है तो कहते हैं अगर पाषाण में गंध नहीं है पाषाण का भस्म मतलब ध्वंस होने से जो उसका भस्म होता है कथम अन्यथा तद भस्म गपलभ्यते अगर पाषाण में गंध नहीं है तो उसका अवयव भस्म उसमें कहाँ जाएगा अवयव में अगर गंध है तो अवयव में, में रहना पड़ेगा कथम अन्यथा तद भस्मी गंध उपलभ्यते दिनोकरी में नू पूर्वपक्ष कहेगा पाषाणस्य पृथ्वी तो एवं माना पाषाण पृथ्वी ही नहीं है तो माना नितराम ये आगे थोड़ा देखेंगे दिन राम रुद्री विद्या है तो पाषाण में अगर पृथ्वीत्व ही नहीं रहेगा आप पृथ्वीत्व को हेतु बना करके वहाँ गंध का अनुमान नहीं कर पाएंगे तो पृथ्वीत्व एवं माना भाव है नितराम तदधीन गंधवत्वे तो अभी पाषाण में पृथ्वीत्व ही नहीं रहा तो नहीं रहने से तद अधीन गंधवत्वे तद अधीन तदवत से पृथ्वीत्व पृथ्वीत्वधीन गंधवत् अत नितरा ये कभी भी अर्थात हो नहीं पाएगा त्र पृथ्वीत्व इसीलिए इति अतः अतः अर्थात तो अस्मा कारण पूर्वपक्षी ऐसा कहने से त्र पृथिवीव साधनाय भूमिका आरचयती तृथ्वीत्व साधनाय तत्र अर्थात पाषाणे पाषाणे पृथ्वीत्व साधना करने के लिए अभी भूमिका आरंभ करते हैं कथम मूल में कह दिया कथम अन्यथा तद भस्मनी गंध उपलब्ध पाषाण का अवयव भस्म उसमें गंध फिर कैसे आ जाएगा तद भस्मनी दिनोकरी में अर्थात पाषाण भस्मनी अच्छा अर्थात पाषाण का जो अवयव हुआ उसमें गंध है अगर पाषाण में गंध नहीं होगा तो अवयव में गंध कैसे होगा सिद्धांतिका का यह तर्क हुआ आगे पूर्व का कहना था जो कि पाषाण में तो गंधव अनुभव नहीं होता है तो पूर्व पक्ष कह जाए कि पाषाणों को पृथ्वी ही नहीं मानेंगे तो इसके लिए आरम्भ करते हैं विचार यद्यपि पाषाणे पृथ्वीत्वो अभावेन न अलक्ष्यत्वात अभी पृथ्वी का लक्षण गंधवत्व और पाषाण में पृथ्वीत्व तो ही नहीं रह गया फिर वो लक्ष्य होगा क्या नहीं होगा तो लक्ष्य भी नहीं है उसमें लक्षण भी नहीं रहा क्या दोष हुआ कोई दोष नहीं है पाषाणे पृथिवी तो अभावन अलक्ष्यवाद त्र गंधवत्म वहाँ लक्षण नहीं रहा फिर कोई दोष है नहीं हुआ न अव्या अतः व्यर्थस्त गय परिश्रम अभी आप अनुमान करके वहाँ गंध साधना करते हैं कहते हैं वो तो पृथ्वी नहीं है लक्ष्य ही नहीं है फिर आप अनुमान करके क्यों साधन करते हैं त व्यर्थस्तत्र गय परिश्रम व्यर्थ उसके ऊपर देखिए रामरुद्र में व्यर्थ पाषाणस्य पृथ्वीत्व लक्षण से अव्याप्ति सै पाषाण अगर पृथ्वी होगा तभी लक्षण वहाँ अव्याप्त दोषग्रस्त होगा तस् अपृथिवीत्व पाषाण अगर पृथ्वी ही नहीं होगा तो तर गंध असत्व पाषाण पृथ्वी नहीं हुआ वहाँ गंध नहीं रहा फिर अव्याप्ति होगा नहीं होगा अव्याप्ति बारकतया अतिव्याप्ति अच्छा अतिव्याप्ति वारकतया अनुकूल गंध असत्व अतिव्याप्ति वारकतया तस् अपृथ्वीत्व पाषाण पृथ्वी नहीं हुआ ठीक है अर्थात अलक्ष्य हो गया अलक्ष्य हो गया तो उसमें अगर लक्षण चला जाएगा अलक्ष्य में लक्षण चला जाएगा तो क्या दोष होगा अतिव्याप्ति तो कहते हैं तस् अपृथ्वीत्व तत्र गंध असत्वस्य गंध नहीं रहा अगर गंध रह जाता है तो अतिव्याप्ति हो जाती तो गंध असत्वस्य अतिव्याप्ति का वारण कर दिया वो गंध नहीं है अलक्ष्य है वहाँ गंध नहीं है तो अतिव्याप्ति वारण हो गया तो अतिव्याप्ति वारक या अनुकूल इसलिए पाषाण को पृथ्वी नहीं मानेंगे ये सब समाधान हो जाएगा ऐसे पूर्व कहता है तो तत्पूर्वपक्ष पूर्वपक्ष है यहाँ कोई तर्क विशेष नहीं है तो सिद्धांत कहेगा कि तथापि आपने कह दिए कि पाषाणों को पृथ्वी मानने में कोई मतलब कारण नहीं है तथापि वस्तुस्थिति में अनुरुद्ध तथोक्तम वस्तुस्थिति को देख करके पाषाणों को पृथ्वी कहना पड़ेगा नहीं तो पाषाण को क्या जल कहेंगे न तेज कहेंगे तो कोई कारण है इसलिए देखिए रामरुद्री में दिया वस्तुस्थिति पाषाणस्य पृथ्वी अन्य द्रव्यता या पाषाण को पृथ्वी मान करके जल तेज इत्यादि कहेंगे तो अपसिद्धांत हो जाएगा इसलिए लक्ष्यत्व तत्व अव्याप्ति दोष होता है गंधवत्व में नहीं मिलता है वहाँ होने से वो अव्याप्ति परिहार परिहार एवं उचित तो इसलिए लक्षण पाषाण में नहीं जा रहा है अव्याप्ति दोष हो रहा है उसका परिहार करना उचित है असिद्धांति तो कह रहे हैं तो इसलिए आरंभ होता है अभी की पाषाण में भी गंधवत्व का सिद्धि होनी चाहिए तो सिद्धांत कहता है कि वस्तु स्थिति को देख करके तथोक्तम तथोक्तम अर्थात तो पाषाण में पृथ्वीत्व को सिद्ध करके उसमें गंधवत्व अनुमान करेंगे ध्येयम ध्येयम ऐसा ये बीच बीच में कुछ लिख देते हैं ये बड़ा अक्षर उसमें भी ध्येय बड़ा अक्षर लिखा है नहीं लिखा है यद्यपि भी? भी बड़ा अक्षर नहीं है अच्छा इसमें थोड़ा लिख देते हैं इसे अच्छा तो अभी पाषाण में पृथ्वीत्व सिद्ध करके गंधवत्व सिद्ध करने के लिए आरंभ करते हैं पाषाण भस्म ने गंध प्रत्यक्ष सिद्धस तो पाषाण भस्म में गंध ये प्रत्यक्ष सिद्ध और वो भी क्या है न कुछ दस पंद्रह दिन तक होगा पाषाण भस्म में जो गंध वो भी 10-15 दिन तक होगा और बारिश खूब ज्यादा होगा तो वो भी दो तीन दिन के बाद और नहीं होगा फिर भी चलिए विचार तो करेंगे तेना तत्र पृथ्वीत्व अंगीकरणीय पाषाण भस्म में गंध का प्रत्यक्ष होने से पाषाण भस्म में पृथ्वीत्व मानना पड़ेगा क्योंकि वहां क्यों लक्षण हो गया तथ भस्म आरंभक अपि पृथ्वीत्व सिद्धि अभी भस्म में अगर पृथ्वीत्व की सिद्धि हुई तो भस्म का जो आरंभक अवयव है उसमें भी पृथ्वीत्व का रहना पड़ेगा कहते हैं भस्म आरंभक अवयवेश पृथ्वीत्व सिद्धि ततच पाषाण आरंभक अपि पृथ्वीत्व अंगीकरणीय भस्म आरंभक अवयव में पृथ्वीत्व सिद्ध होता है क्यों वो भस्म आरंभक अवयव के द्वारा क्या आरंभ होगा भस्म आरंभक अवयव के द्वारा क्या आरंभ होगा भस्म ही आरंभ होगा तो उसमें गंध है गंध होने से भस्म पृथ्वी सिद्ध हुआ तो भस्म पृथ्वी सिद्ध हुआ तो उसका आरंभक अवयव वो भी पृथ्वी सिद्ध होगा तभी तक आ गया कहते हैं ततश्च ततच अर्थात भस्म आरम्भक अवयव में पृथ्वीत्व सिद्धि होने से पाषाण आरंभक अपि पृथ्वीत्व अंगीकरणीयम अभी ये कहते हैं अंगीकरणीय क्यों उसके लिए आगे कहेंगे पाषाण अवयव में पृथ्वीत्व तो में। सिद्ध हो गया वो तो लक्षण आपको गंधा मिल गया अभी ऐसा भस्म आरंभक अवयव में वहां पृथ्वीत्व सिद्ध हो गया अभी पाषाण आरंभक अवयवस्व पृथ्वीत्व नियम क्यों भस्म आंभक अवयव पाषण अवयवर ऐक्या जिस अवयव से भस्म होता है उसी अवयव से पाषाण भी होता है आगे एवं पाषाणस्या पृथ्वीत्विद्धि अभिप्राय सिद्धांति का ये अभिप्रायत विशयति अभी इसको अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं यहाँ तो ये सामान्य रूप ने कह दिया ये जो अंगीकरणीय कह करके कह दिया कि जो भस्म आरम्भ का अवयव है वो ही पाषाण आरम्भ का अवयव है दोनों एक हैं भस्म आरम्भ का अवयव में पृथ्वीत्व सिद्ध हुआ इसलिए पाषाण आरम्भ का अवयव में भी पृथ्वीत्व सिद्ध हो जाएगा ये कह दिया अभी इसको सिद्ध करते हैं अनुमान दे करके भस्मोही मूल में पाषाण ध्वंस झन्यवात उपादानो पाषाण उपादान देखिए इसमें अनुवाद आ गया भस्मो ही पाषाण ध्वस उपादानो उपादान उपादेयत्व तो साध्य क्या हो जाएगा उपादानो उपादेयत्व ये सिद्धिये अर्थात ये साध्य है और पक्ष किसको लेंगे किसमें सिद्ध करते हैं भस्मना तो भस्म हो गया पक्ष और हेतु पाषाण ध्वंस जन्यत्व ये तो हेतु गया अर्थात भस्म पाषाण उपाधन उपादेय पाषाण ध्वंस जन्यत्वात् इस प्रकार के अनुमान आ जाएगा तो भस्मन हो गया पक्ष प पाषाण ध्वंस जन्यत्वात् हेतु हे ऐसा लिख दें ताकि धीरे धीरे आपको पता चले फिर बाद में मिटा देना पड़ेगा तो जब एक बार पढ़ लेंगे ठीक से फिर मिटा देना पड़ेगा नहीं तो पूरी जी जैसा कहेंगे मिटाने के लिए भी समय चाहिए ना तो रहने दीजिए उपाधे तुम सिद्धि अच्छा आगे भस्मनोही आगे देखिए टीका में दृष्टांत अच्छा वो देते हैं आगे व्याप्ति ये व्याप्ति ग्रहक ना उसको उदाहरण करते व्याप्ति ग्रह न्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचनम उदाहरणम आगे उदाहरण देते हैं जिसमें व्याप्ति कहीं अच्छा ठीक है देख लीजिये मूल में मुक्तावाली यद में यद्रव्यम यद्रव्य ध्वंस जन्यम तत्त तत उपादान उपादेयम व्याप्ते दृष्टम चेतक खंडपटे महापट ध्वंस जन्य खंडपटे सप्तमी महापट ध्वंस जन्य सप्तमी है समानधिकरण है अर्थात जो खंडपट है वो महापट ध्वंस जन्य खंडपट महापट ध्वंस जन्य हुआ इसमें व्याप्ति दिखती है कैसे देखिए यद यद द्रव्य ध्वंस जन्यम अभी यद द्रव्यम यद द्रव्य ध्वंस जन्यम तो यद द्रव्यम से खंड पट से किस लेंगे खंड अरे और यद द्रव्य ध्वंस जन्यम वहां यद द्रव्य से महापट महापट ये हो गया यद द्रव्य तद ध्वस जन्य हो गया खंडपट यद द्रव्यम अर्थात खंडपट यद द्रव्य ध्वंस वहां यद द्रव्य से महापट महापट ध्वंस से खंडपट बनता है तद तद अर्थात वोह खंडपट तद उपादान उपादेय वो जो खंडपट वो महापटका जो उपादान है महापटका उपादान तंतु होगा तो उसी तंतु से ये खंडपट भी बना तो, तो तद उपादान उपादेय प्रथम तद तदर्थात खंडपट आगे तद तो उपादान उपादेय तदपद तो से महापट महापट उपादान क्या हो जाएगा तंतु उसी तंतु उसे उपादेय हो गया व्याप्त है, देखा गया खंड पट में महापट ध्वंस जन्य जो ऊपर में दे दिया अनुमान इसके द्वारा पाषाण इव तद भस्मी अपी अनुद्भूत गंधापति पाषाण में अनुद्भूत गंध कैसे आएगा अगर उसका अव्य में अनुद, अनुद्भूत गंध नहीं होगा तो इसलिए कुछ लोग जो कहते हैं कि एत न परास्तम तीन चार पंक्ति के नीचे दिया है अंतिम में परास्तम ऐतैन परास्तम क्या परास्तम कहते हैं बीच में पाषाण इव तदभस्मनी अपी अनुद्भूत गंधापत्ति अगर अवयव में अनुद्भूत गंध नहीं होगा तो अवयवी में अनुभूत गंध कैसे आ जाएगा तो वो लोग कहते हैं तब तो पाषाण तद भस्मी अनुद्धुत गंधापत्ति उसका वारण करने के लिए पाषाण का अवयव में पाक अंगीकार आवश्यक पाषाण में अनुद्वूत गंध है किंतु पाषाण का जो अवयव हो गया भस्म इसमें आपको गंध प्रत्यक्ष हो रहा है तो मानना पड़ेगा कि पाषाण का जो अवयव हुआ उसमें कुछ पाक हो गया पाक हो करके अनुद्भूत गंध ये उद्भुत गंध आया इस प्रकार कुछ और अलग प्रक्रिया नहीं हो जाएगा ये गंध से आ जाएगा और पृथ्वी में ये गंधा आदि ये सब परिवर्तन हो जाएंगे बदल जाएंगे इसलिए वो लोग कहते हैं कि पाषाण अवयव में पाक अंगीकार मानना पड़ेगा तो अनुमान करेंगे अथवा तो व्याप्ति भी है अगर आपको पाक स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर वहां उद्भूत गंध आएगा कहाँ से भस्म में पाषाण को आप जो उसका पेषण होता है तब उसमें पाक होता है मानना पड़ेगा तब तो भस्म में गंध से आएगा एवं तो अभी जो के वाले जो कहते हैं जो परास्त होंगे अभी केचित वाले कह दिए कि पाषण अवयव में पाक मानना पड़ेगा तो उससे क्या होगा एवं चाकोत्कोत्पादित पादि, गंधवदी पाषाण अवयवीर एवं तद भस्म आरम्भ पाक से उत्पादित तो हुआ जो गंध ऐसा गंधवध भी ही पाषाण अवयवीर अर्थात पाक से उत्पादित तो हुआ गंध ये गंध पाक से उत्पादन होने से पहले उसमें गंध नहीं था तो पाक उत्पादित तो गंधवध भी ही पाषाण अवयवीर एवं तद भस्म आरंभ तद तत्पाषाण भस्म उस अवयव से आरंभ होता है जिसमें पाक उत्पादित तो गंध हुआ और निर्गंध तेई रेव पाषण आरम्भ निर्गंध तेई पाषण अवयव अर्थात गंधयुत पाषाण अवय से भस्म और निर्गंध पाषण अवय से पाषाण और गंधयुत पाषाण अवय कैसे हो गया कहते हैं पाक से हुआ तो पाक से गंधयुत हो गया उससे भस्म बन गया और पाक नहीं हुआ पाषण ऐसे बना हुआ है ऐसा <clears throat> वो लोग कहते हैं पाषाण आरंभ कहते हैं ये तो समाधान आ गया अर्थात गंध से भस्म और गंधरहित तो से पाषाण तो इसलिए आप ये जो मूल में ये सब सिद्ध करते हैं अन्यथा कथम तथा भस्मी गंध उपलभ्यते ये जो अन्यथा कह करके ये जो आप अर्थापति जैसा प्रमाण दिखाते हैं इसका क्या आवश्यक है ये सब व्यर्थ इसको वो कहते हैं तेरेव पाषाण आरंभात अतः अन्यथा तद भस्मनी जो मूल में मुक्तावली कारक है अन्यथा तद भस्मनी गंध कथम उपलभ्य ये कहते हैं कि इति असंगति ये सब आवश्यक नहीं ये सब व्यर्थ है दो प्रकार निर्गंधा, निर्गंधा तो के अवयव हो गए गंध युत पाक गंध युत और निर्गंध निर्गंध से पाषाण पाक गंध युत से भस्म इसलिए आप कैसे कहते हैं अत कथम अन्यथा तद भस्मनी गंध उपलभ्यते ये वाक्य व्यर्थ है वो जो कहते हैं सिद्धांत तो कहता है कि हे तेना परास्तम हेत न परास्तम अर्थात मूल में जो अनुमान दिया अनुमान के द्वारा परास्त हो जाएगा तथा सति तो परास्त कैसे कहते अनुमान के द्वारा परास्त हो गया और द्वितीय सिद्धांत कहता है कि देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं पृथ्वीत्व जाति सिद्ध कर रहे हैं अर्थात है ये जो पाषाण में पृथ्वीत्व जाति सिद्ध करके गंध को सिद्ध करना आवश्यक है अगर आप पाषाण का अवयव में गंध है इस प्रकार की कह देंगे उस अवयव से भस्म बनता है और दूसरा कुछ पाषाण का अवयव है जिसमें गंधर नहीं है तो उसमें ये पाषाण बन गया इस प्रकार की कहते हैं किंतु पाषाण का अवयव से भस्म भी बना तो जो भस्म बना वहाँ गंध हुआ इसलिए वहाँ अभी पृथ्वीत्व सिद्ध होगा तो अर्थात पाषाण अवयव में पृथ्वीत्व आ गया और वही पाषाण अवयव से भस्म बन रहा है खाली उसमें पाक जो होकर के गंध नहीं आया अवयव तो समान है अर्थात पूर्व में सब पाषाण अवयव निर्गंध कुछ में पाक हो गया गंध आ गया भस्म और कुछ में पाक नहीं हुआ वो पाषाण ऐसे रहे तो पृथ्वीत्व तो गंध जिसमें रहा भस्म में उसका जो अवयव हो गया पाषाण अवयव उसमें पृथ्वीत्व सिद्ध हो गया तो पृथ्वीत्व सिद्ध होने से जिसमें गंधर नहीं है अभी आप कहते हैं पाषाण पाषण वो उसमें भी पृथ्वी होगा क्योंकि पाषाण अवैव समान है तथा तो सती उक्त प्रणाल्या पाषाणे पृथ्वीत्व सिद्ध ये एक बात हो गया और दूसरा हो गया कि उक्त प्रणाल्या अर्थात जो ऊपर में अनुमान दे दिया उस उपाय से भी पाषाणे पृथ्वीत्व सिद्धिया पाषाण में पृथ्वीत्व सिद्ध होने से तेन गंध अनुमान संभवत पाषाण में पृथ्वीत्व सिद्ध हो जाएगा क्यों कहते हैं यद्रव्य यद्रव्य ध्वंस जन्य अच्छा भस्म पाषाण ध्वंस जन्यवाद पाषाण उपादान उपादेयत्व ये जो अनुमान दिया था भस्म पाषाण उपादान उपादेय हुआ तो पाषाण का जो उपादान हो अवय उसी से भस्म बना और भस्म में गंध हुआ इसलिए पाषाण उपादानों में भी गंध रह जाएगा तो रहने से तो पाषाणों में भी गंध उपलब्धि नहीं होने पर भी वहां भी पृथ्वी तो सिद्ध हो जाएगा अर्थात तो अवयव में गंध मिलने से पृथ्वी तो सिद्ध हुआ अवयव में गंध नहीं मिलने से भी पृथ्वी सिद्ध हो जाएगा वहां अनुद्भूत हो गया अनुत्कट हो गया हाँ ये जो मूल में अनुमान और तथा सती कहते हैं कि अर्थात ये जो ऊपर में कह दिया कि अगर आप इसको पाषाण में कुछ निर्गंध कुछ सगंध मानेंगे किन्तु तो पाषाण अब वो तो पाषाण पाक होने से गंध आ गया पाक नहीं होने से गंध नहीं आया तो ऐसा नहीं कि गंध आ जाने से वो पृथ्वी कह देंगे जब गंध नहीं है उसको पृथ्वी नहीं कहेंगे ये तो नहीं कह पाएंगे इसलिए पृथ्वी तो, तो सिद्ध हुआ गंध आ गया अर्थात तो पाक नहीं होने से वास्तविक अनुद्भूत था और पाक होने से उद्भूत हो गया इस प्रकार की मानेंगे जैसे वेदांति लोग कहते हैं ये पंचीकृत हो गया तो इंद्रियग्राही हो जाएंगे और अपचीकृत हो जाएगा तो इंद्रियग्राही नहीं हो गये जैसे वेदांति का मत है ऐसे लोग भी कह देंगे ठीक है तथा तो सती अभी उक्त प्रणालिया पाषाणे पृथ्वी तिद्या तेना गंध अनुमान संभव अच्छा यहाँ से और आगे विचार हैं ओ शंकर शंकरचार्यवरायण सूत्र भाष्युत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मूर्तिभा ये जो उक्त प्रणालिया दिया उसमें हम वही अर्थात एक ही अनुमान को ही जो मूल में दिया है वो अनुमान को ही लेंगे क्योंकि ये जो बाकी है तेन परस्तम उसका अंदर में भी तो वही अनुमान को ही ला रहा है पृथ्वीत्व सिद्ध करके फिर गंधो को सिद्ध कर रहा है तेन अनुमान है ना अच्छा ना तेन पृथ्वीत्व सिद्धिया उक्त प्रणालिया पाषाणे पृथ्वीत्व सिद्ध्या संभव अर्थात मतलब उक्त प्रणालिया पाषाणे पृथ्वीत्व सिद्ध हुआ प, गंध का अनुमान करेंगे वो तो प्रथम आरम्भ हुआ था पृथ्वीत्व सिद्ध करके पाषाण में गंध अनुमान करेंगे इसलिए सिद्धांति मुक्तावली में एक अनुमान दिया था कि पृथ्वीत्व सिद्ध करने के लिए तो क्योंकि भस्मो ही पाषाण ध्वंस जन्यत् पाषाण उपादान उपादेयत्व सिद्ध करके तो यहाँ भस्म में गंध होने से उसमें पृथ्वीत्व तो रहा तो इसके द्वारा ये पृथ्वी है अर्थात तो जो अब भी पृथ्वी है ये सिद्ध कर रहे हैं वो अनुमान को ही लेंगे एक ही है क्योंकि ये जो परास्त का अंदर में जो बात कहा वो ही अनुमान के ऊपर ही आश्रय करता है तो इसलिए वो अनुमान को ले लेना है ठीक है अनुमान उसके साथ जो व्याप्ति दिया है हो गया ना उसके बाद ही अतिव्यप्ति हो गई